this is पति शो विष्णु क्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वायब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम ब्रह्म व्या सत्यं वदिष वे तमाम भक्ता भक्ता ओ शांति शांति ओम ओ सहना सह नुन सह वीरकर श्री नीतमस्तुमा विषा ओम ओ शि ओंदसा मृषभ विश्व छंदोभ्यमृता सेंद्र मेधया अमृतसारण भूयासम शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुम्तमा कर्णूर्श्रुव ब्रह्मण कौशया पिछत मे गोपाया ओ। ओ। अहम् रुक्षस्य ओ अहम रुक्ष सेवा ओदपित्रो वाजिनी स्वृतमस््रविण तुम सवर्चस सुमेधा मृतोक्षि त्रिशंको वेदावचनम शांति शांति, शांति देखा वो कर्मकांड में धर्म जिज्ञासा में शास्त्र ही प्रमाण है हनुमान वगैरह उधर नहीं चलता लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है उसमें अलग अलग प्रमाण भी हम स्वीकार कर सकते हैं मदद करता कहा मदद करता है कहाँ नहीं करता है उसको स्पष्ट क्या हो है ना इसलिए वो कर्म कांड में क्या है वहां पर विकल्प के लिए अवकाश है है ना ऐसा भी करो ऐसा भी करो है कर तुम अकरुम अन्यथा कर करतुम व शक्य थे ऐसा है लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है मतलब वो एक खम्ब को देखकर वो है खम्ब है खम्भ नहीं है और कुछ है वो कुछ भी समझ लो ऐसा नहीं हो सकता है ना इसके बारे में चर्चा किया क्यों त्रेव स्थिति ब्रह्मज्ञानम वस्तुतंत्र भूत वस्तु तब के बाद अभी भूत भूत वस्तुत्वे थी, वेदांत विचारना थी प्राप्ता। भूत वस्तुत्वे वेदांत वाक्य रहने वाला एक वस्तु है ऐसा हो गया ब्रह्म परमाणा विषय अलग अलग प्रमाण ही होना है ना इसलिए वेदांत वेद की विचारणा अनर्थ कई प्राप्त है ना क्योंकि जो धर्म जिज्ञासा में जो है वो कोई इसको देख नहीं सकता एक प्रत्यक्ष विषय ऐसा कुछ नहीं है भूत वस्तु नहीं है भविष्य वस्तु है स्वर्ग मिलता है वो मिलता है मिलता है नरक मिलता है ऐसा कुछ है इसलिए वो सिर्फ श्रेय स्त्री प्रमाण है तो हम समझ सक समझ रहे हैं आप भूत वस्तु तो बोल रहे हैं भूत वस्तु होने से बाकी प्रमाणों से निश्चय होना है को क्यों, क्यों, क्यों, क्यों लेके आना है प्रश्न हो रहा है ना वो मतलब वो धर्म जिज्ञासा में ब्रह्म जिज्ञासा में बहुत फर्क है इसको फिर एक बार लेके आ रहे हैं अनर्थ कई अनर्थ का मतलब क्या है अनर्थ मतलब मतलब देखो, अनर्थ कुछ कुछ ना गड़बड़ हो गया परमाद हो गया, उसको अनर्थ अनर्थ हो गया ऐसा बोलते हैं। अनर्थ ऐसा मतलब उसमें मतलब नहीं है करने का जरूरत नहीं है ऐसा जी, जिज्ञासा में वस्तु, ये भूत तो तो ये ब्रह्म भी में, ब्रह्म विज्ञान में में, तो भूत वस्तु कैसे वो तो है में भूत वस्तु जो है वो रहने वाला एक वस्तु है ब्रह्म रहने वाला वस्तु है या नहीं रहने <coughs> हां, हैं। उसी को बोलता है बार में आएंगे अभी ना, ना इसलिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं बोलता है ना ऐसा नहीं है क्योंकि इंद्रिय इंद्र संबंध जो है इंद्रिय को अविषय है इसका मतलब क्या है इंद्रिय के लिए विषय नहीं है इसलिए संबंध अग्रहणाथ संबंध समझ में नहीं आता है अभी क्या चर्चा हो रही है जन्माद्य से चर्चा हो रही है ना इसलिए कार्य और कारण में वो भूत वस्तु होने पर भी इंद्रिय विषय है तो और सीधा औरे और का किसी प्रमाण से हम कर सकते हैं है ना किसी प्रमाण क्या है प्रत्यक्ष अनुमाना उपाना अर्थापत्ति है है ना अभी वो जल कल मैंने जो बताया उसको याद रखो हरेक प्रमाण अंतत्व प्रत्यक्ष के ऊपर ही आधारित है हनुमान से मैंने जो बोला ये सच या नहीं वो देखने के लिए मैं प्रत्यक्ष के ऊपर ही आधार करना आधार होना पड़ेगा समझ रहे हैं ना आपको इसलिए प्रत्यक्ष को पूरा छोड़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता यहाँ पर इंद्रिय विषय नहीं है ब्रह्म मतलब प्रत्यक्ष विषय नहीं है जब प्रत्यक्ष विषय नहीं है तब तो जगत से उसका संबंध क्या है आप निश्चय नहीं कर सकते हैं संबंध अग्रणात निश्चय नहीं हो सकता क्योंकि देखो अभी वो प्रत्यक्ष विषय मतलब अभी क्या है अभी चल रहे है ना क्या है यहां पर ऐसा कोई पूछा देखो ये आफ कर लिया ये रुक गया है ना अभी एक संबंध है ये आफ करने से ही बंद होता है और शुरू करने से ही चालू होता है इसका मतलब वो इसमें कुछ ना कुछ है उधर जाने वाला काम करने वाला ऐसा स्पष्ट हो जाता है है ना लेकिन उधर ऐसा नहीं है वो ब्रह्म से वो किस प्रकार का संबंध रखा है जगत हम नहीं जानते हैं वो संबंध भी प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है, है ना लेकिन प्रत्यक्ष के दृष्टांतों से सिखाता है कैसा यथा सौम्य के मृत पंडेन सर्व मुन विज्ञात आचार के सत्यम वहां पर उपमान प्रमाण है उपमान से जैसा निश्चय होता है वैसा ऐसा बोल रहा है, है ना ओ उसी संबंध है ऐसा शास्त्र बोलने से हमको मालूम हुआ क्या समझ में आ गया नहीं? एक बार देखो जगत और ब्रह्म में संबंध क्या है ऐसा पूछा एक उपमान दिया यथास्व एक मृत पिंड न सर्वी जा मृत और घट में जैसा संबंध है उसी संबंध ब्रह्म और जगत में ऐसा कहा यह उपमान हमको मालूम नहीं होगा ऐसा संबंध ऐसा श्रुति बोलना पड़ा नहीं तो हम के साथ जान सकते हैं इसलिए अनुमान प्रमाण में ही जो बैठा है वो अणु को बोलता है वो और कुछ बोलता है प्रकृति को बोलता है प्रधान को बोलता है अलग अलग बोलता है ब्रह्म को कौन बोल रहा है हनुमान से जो जो सिद्धांत करता है वो कोई भी जगत ब्रह्म का कार्य है ऐसा कोई नहीं बोलता है वो वेद ही उपमान प्रमाण देता है उपमान प्रमाण कैसा मालूम पड़ा वेद से प्रश्न मालूम हो रहे ना उपमान में प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है उपमान प्रमाण उपमान प्रमाण में जैसा है वैसा उधर भी है वेद बोलने से हमको मालूम पड़ा नहीं तो नहीं है समझगा <laughs> क्योंकि स्वभाव तो विषय विषय इंद्रियाणी इंद्रिय क्या है विषयों को ही वस्तुओं को ऐसा रहने वाले इंद्रिय इंद्रहण इंद्रिय से जो ग्रहण कर सकते उसी विषयों को करता विषीकरण मतलब है समझ सकता है है ना लेकिन न ब्रह्म विषय प्रत्यक्ष नहीं है उसको इंद्रिय नहीं देख सकता है स्पष्ट हो गया अभी वो इसको इससे बोल रहा है। रहे क्या है सदी इंद्र ब्रह्मा ओ इंद्र विषय हुआ होता तब क्या होगा ब्रह्मणा संबद्ध आ ये जगत ब्रह्म से ही संबंध रखा है ये अभी मालूम हो गया ऐसा अनुमान से निश्चय कर सकता है समझ रहे है? हनुमान से कर सकता है? समझ रहे हैं नहीं? अगर अगर का विषय होता तो कर सकते थे। से कर सकते हैं है ना? लेकिन धुआं को मैंने देखा लेकिन आग रहना उधर ऐसा नहीं ऐसा निश्चय किया उसी प्रकार ओ ये संबंधित है ब्रह्म ऐसा बोलकर बाद में ओ देख लिया ओ, टेलीस्कोप में देख लिया वहां पर ब्रह्म है ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं, नहीं है कार्य भी तो गृह था लेकिन अभी क्या हो रहा है कार्यमात्र में वो तो गृह्यमाणम कार्य मात्र में मात्र मतलब सिर्फ जगत ही दिख पड़ रहा है ब्रह्म नहीं दिख पड़ रहा है कार्यमात्र में वो तो गृह्यमाणम म ब्रम्हण संबद्ध किम अने के सिद्धा संबद्ध न शक्य निश्चे तुम क्या ब्रह्म से ही हो ऐसा निश्चय नहीं कर सकता स्पष्ट हो गया ना आपको अभी देखो लोग क्या बोलते हैं आरम्भ में ही है आरम्भ में लिख लेता है पहला सूत्र में दूसरा सूत्र में पूरा पूरा आ गया रज्जु सर्पवत्, है ना सुनो भी रज्जु सर्पवत आपने ऐसा कहा ना नहीं तो शुक्ति रजतवत ऐसा कहा ना आपने वही संबंध है ब्रह्म को जगत को ऐसा आपने कहा? कहारफुली वही है संबंध मतलब कार्य कारण संबंध ऐसा आप जो सम... श्रुति जैसा समझा रहे हैं वैसा नहीं है मृत और घड़ा ऐसा नहीं है वो शुक्ति है ऐसा हम जगत जैसा देखा हमने वहां पर है ब्रह्म हम ऐसा देखा ऐसा आप निश्चय करना है तो तब क्या होना चाहिए वहां पर शुक्ति इंद्रिय प्रत्यक्ष है मैं वहां पर देखा हे जगत कहा है जी उसका अधिष्ठान क्या है ऐसा ओ शुक्ति ही अधिष्ठान मैं देखा जैसा लेकिन सिर्फ अधिष्ठान ऐसा मन कुछ नहीं है ऐसा मैं निश्चय कर सका समझ में आ गया आपको नहीं इसलिए मैंने क्या बोला अध्यास जब कभी करता है इसी में अध्यास हुआ है ऐसा निश्चय करने के लिए क्या होना ओ पूर्व दृष्टि रजत का भी रहना पूर्व शुक्ति के बारे में भी रहना <laughs> नहीं तो शुक्ति में ही, ओ, शुक्ति ही है कैसा समझ सकता है मैं शुक्ति नहीं जानता हूँ जी शुक्ति पूर्व दृष्ट नहीं है तब शुक्ति में ही हुआ ऐसा कैसा है क्या जी ये ऐसा दिख पड़ा चांदी जैसा दिख पड़ा ये तो पूर्व दृष्ट है ये क्या है मैं कुछ नहीं जानता क्या है ऐसा वो पूछेगा शक्ति में ही हुआ ऐसा निश्चय नहीं कर सकता ना उसी प्रकार आप रजत शक्ति जैसा ही उधर भी है ऐसा आपने कहा क्या बोला उधर ओ ये ब्रह्म ही है ऐसा आप निश्चय करने के लिए ब्रह्म को आप जानना है क्या जानते हैं आप स्पष्ट हो रहा है देखो रज्जू है सर पे, वहां पर बहुत कुछ हो सकता है मैं जब देखो उसको नहीं पकड़ सका मैं रज्जू को पकड़ नहीं सका सांप जैसा और बाद में अधिष्ठा ने बोला ये सांप नहीं है ऐसा मालूम पड़ा लेकिन क्या है ऐसा प्रश्न आया देखो क्या क्या हो सकता है रज्जू हो सकता है भूचिद्र हो सकता है लेकिन भैल का मूत्र हो सकता है कुछ भी हो सकता है रज्जु ही है ऐसा कैसा निश्चय करना समझ में आ रहा है इसलिए ये रज्जु सर्प दृष्टान सिर्फ ब्रह्म अधिष्ठान है इसका संबंध कुछ भी नहीं है ऐसा कहना पूरा पूरा, पूरा गलत है। मतलब ये कि जैसे कहते हैं कि रज्जु सर्प का अधिष्ठान है इस तरह अगर हम कहें कहेंगे ब्रह्मी जगह मिथ्या जगत का अधिष्ठान है वो गलत है मतलब पूरा गलत है, है। अच्छा। क्योंकि, क्योंकि इसमें संबंध कुछ नहीं है कार्य कारण संबंध नहीं है लेकिन वहां पर कार्य कारण संबंध बार बार बोल रहा है श्रुति में ब्रह्म और जगत में ब्रह्म और जगत में यहां पर कार्य कारण संबंध नहीं है अच्छा रह, रहे सप में संबंध नहीं है नहीं। क्या आप हाँ बोलो अच्छा क्या बोलने से आप में विश्वास मत रखो आप हाँ बोलो नहीं वो तो ठीक है लोग ये बोलते हैं बात की क्या ज्यादा कुछ भी बोलने दो उससे बोल रहा हूँ गलत है आप विमर्श आ करके देखो दृष्टांतर देने का अभी प्रश्न ठीक है इस दृष्टांत दृष्टान्त शुरू में नहीं है लेकिन गौड़पाद ने दिया है क्यों दिया है इस दृष्टांत को अच्छा प्रश्न है इसको ठीक तरह से सोचो क्या है? देखो ब्रह्म का निश्चय करने के लिए कारण संबंध को रखकर ही करना पड़ेगा दूसरी रास्ता है ही नहीं है इसको बार बार याद रखो रूपम रूपम प्रतिरूपो ऊपर तूप्रति याप्टोल रू फ् नईन्टीन बृधारण्य वो हि हो गया अलग अलग अलग यहास्येक मृत्पुंडा सैदल के में हरे यही बोलता स आत्मा इनकमेव्र आसी तदीक्षत तत्सवा है ना संबंध को बोला है लेकिन अभी इस दृष्टांत का स्थान क्या है ठीक तरह तो से समझ लो ब्रह्म का निश्चय करने के लिए ब्रह्म का स्वरूप समझने के लिए सत्यम ज्ञान अंतम ऐसा समझने के लिए मैं कार -कार द्वारा ही समझना है, है ना कैसा देखो वहां पर वहां पर कारण को बोला कारण को बोलने के बाद ब्रह्म को अलग कैसा किया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा बोला मतलब इधर सामने जो है वो ब्रह्मी ही है लेकिन तुम्हारे नजर असत्य के ऊपर जड़त के ऊपर परिचि के ऊपर मत जाने दो वहां से हटाओ और हटाने के बाद जो देख रहा है अब जो देख रहे हैं वो ब्रह्मी है है ना इसलिए सत्यत्व ज्ञान जड़त्व जो है वो अलग करने के लिए कहा कह, किससे अलग किया जिससे कार्यकाल संबंध है उससे किया ना वाचार्मण विकारो नृत्य का इत्यव सत्यम इसलिए घड़ा से घड़ा विकार को हटाकर सिर्फ मृत को देखना है यही तात्पर्य है उसी प्रकार इधर दिखा रहा है अभी ऐसा करने से क्या निश्चय हुआ ब्रह्म सत्यम ज्ञान ऐसा निश्चय हो गया अभी अभी निश्चय हो गया है ना लेकिन वो मैं वो ऐसा समझ में नहीं आया शास्त्र विषय निश्चय हो गया सत्यम ज्ञानवनतम ब्रह्मा निश्चय हो गया इसका मतलब क्या है पूछा ये विकार क्या है जी ये विकार भी ब्रह्म है जी विकार ब्रह्म से अलग ऐसा है ही नहीं कि क्या वो घड़ा का आकार जो है वो मिट्टी से अलग है, है ना इसलिए मिट्टी का स्थान क्या है मिट्टी का घड़े का स्थान क्या है सब पूछा वो आकार जो है उसको जोड़ने पर भी वो मिट्टी ही है उसको घटाने पर भी वो मिट्टी ही है ना इसलिए मिट्टी एक संख्या है ये एक और एक संख्या है उसको जोड़ने से भी वो एक ही है उसको घटाने से भी एक ही है ये दूसरी संख्या क्या है शून्य है इसका मतलब क्या है विकार का स्थान किमत विकार का स्थान शून्य है किमत शून्य विकार का किमत शून्य है बोलते विकार ही नहीं है ऐसा नहीं है विकार भी कारण ही है विकार इंद्रियों से देखने के लिए तो है नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन उसको किमत नहीं है वैल्यू <laughs> में नाम उसका मतलब वही है इट एज नो वैल्यू वैल्यू बट वी टू मच वैल्यूल समझेगा ना आपको नो वैल्यू no अभी जो वैल्यू नहीं है अभी वापस आओ मैं वो स्मृति समझा दिया क्या सत्यम ज्ञान ब्रह्मा और समझा समझने के बाद ये क्या है जी पूछा विकार है ना वो क्या है पूछा देखो सावधानी से सत्यम्ञान को बोल दिया मैं समझा दिया ऐसा रखा है बहुत खुश है समझाने वालों को लेकिन बाद में पूछा विकार है ना वो ये वो, उसमें विकार नहीं है ब्रह्म में इधर विकार है नहीं क्या है ऐसा पूछा अभी क्या बोला उसको वापस आया। देखो विकार विकार जो है है है है है वो भी ना ना इसलिए के ऊपर नजर रखो। अभी माल में ना। बहुत अच्छा मालूम हो गया। लेकिन विकार है, पड़ है ना। मैं दो बार क्यों बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट ऑन ऐसा पूछते ही ओ, विकार के बारे में बहुत रख लिया है संस्कार में इसको भी श्रद्धा से इसको रख रहा है सत्यम ज्ञानवंत्र वर्मा को लेकिन उसकी बुद्धि इसमें ही है इसको सुना है लेकिन वो उसका संस्कार इधर ही है इसलिए क्या बोला देखो जी शु में रजत देख पड़ा रज में सांप देख पड़ा क्या है वो कुछ है देखो जी दीख पड़ा तो ठीक है लेकिन है क्या जी समझ गए आपको आबल टू कंप्लीटली फिक्स दिस रोल ऑफ शुक्ति रजिता विकार से दृष्टि को हटाने हटाने के, के, लिए, के लिए है ये दृष्टान ये विकार में जो है वो विकार बुद्धि संस्कार में इतना प्रबल बैठा है आप जैसा कहा भी देखो हम विकार को ही चाहते हैं विकार को ही चाहते हैं निर्विकार रहा कुछ नहीं चाहता है इसलिए इतना तो प्रबल रूप से संस्कार में बैठा है उसको स्वीकार करके बात करना अभी श्रद्धा हो जाएगा क्या जी वो घुस्ा गया गुरु जी को ऐसा बोला तो बढ़ा है, है, है। इसलिए बार बार उसी को देखता है वो ये भी रखा है इसमें सिर्फ विश्वास है मानता है उसको वहां पर जानता है फर्क मालूम है क्या आपको यहां पर जाना यहां पर मानना अब पर उल्टा कर रहा है यहां पर मानता है उसको पर जान इसके जानता है आप जो जान रहे हैं उसको मानो जी जानो मत जाना है रजो है सांप देख पड़ा क्या है शुक्त में रज दिख पड़ा कुछ है इसका मतलब क्या है विकार से कारण का संबंध नहीं है लेकिन महाप्रामी से तो फिर ये नेचुरल क्वेश्चन उठेगा कि भी विकार भी तो नहीं है How can we prevent that question from वो तो उठेगा उठेगा। बोल तो तो तो बोल रहे ना? इसको कीमत नहीं है ऐसा की है है। तो भी कीमत नहीं है। अच्छा। दृष्टांत का तात्पर्य क्या है अच्छा। और रजत में कुछ भी कीमत नहीं दीप पड़ने से पड़ने से क्या हो गया वो भी कारण है कारण कुछ नहीं बिगड़ा इस आकार से रजस से छुट्टी बिगड़ गया उसी प्रकार इधर भी विकार से कुछ नहीं बिगड़ रहा है शून्य है उसका कीमत, उसको समझो धीप पड़ने से उसको इतना कीमत क्यों दे रहे हो मिट्टी में जैसे घड़ा दिखाई दे रहा है उस घड़े का मूल्य शून्य है उसको उसको महत्व तो नहीं देना आ, है है मूल मूल वस्तु को देखना कारण रखनी देख। स्पष्ट हो गया आपको स्वामी प्यास तो घड़े को देना ही पड़ेगा <laughs> देखो जी ये ठीक है जब प्यास है तब पानी पी लो क्योंकि पानी पीना पानी रखना पानी पीने वाला सब ब्रह्म के विकार ही है दो विकार में व्यवहार हो सकता ही है देखो जी घड़ा है उसको ऊपर एक ईट गिर गया घड़ा टूट गया है ना मिट्टी टूट गया बोलता है दो विकारों में व्यवहार हो सकता है लेकिन कार में नहीं हो सकता है तो, तो हो गया ये व्यवहार होने के लिए वो आधार तो होना ही है, है। व्यवहार नहीं वो नहीं रहा तो व्यवहार नहीं हो सकता क्यों लेना हाँ ठीक है व्यवहार तो हो गया लेकिन आपको आप व्यवहार के बारे में सोच रहे हैं नहीं तो तर्ज के बारे में सोच रहे आपको वस्तु ज्ञान चाहिए नहीं तो व्यवहार का टेक्निक चाहिए आपको टेक्निक चाहिए तो इसको ही पकड़ो yes. हम नहीं बोल रहे हैं yes. पकड़ो जो जो रिसर्च करता है करो न्यू न्यू मटेरियल्स पैदा करो लेकिन तत्व को जानना चाहते हैं तो इसको छोड़ो आई सपोज इट हेज बीन मेड क्लियर है ना इसलिए यहां पर ओ वैल्यू शब्द का तो वैल्यू शब्द का उपयोग ये शब्द का वैल्यू का तो वैलिडिटी यथार्थ होगा नहीं ये व्हाट इज द कनेक्ट वैलिड एंड वैल्यू वैल्यू कीमत है वेदर समथिंग इज वैलिड और नॉट ये बात अलग है वैल्यू कीमत कीमत हैं वैल्यू कीमत कह हैं तो क्या है? उसको कहते हैं। आ, ना। मतलब कीमत को रखा पर कुछ नहीं है है ना इसलिए इस, इस वाक्य की चर्चा आप देखे होंगे ना ये ओ सिर्फ मिथ्या बोलने पर भी ब्रह्म होता है ऐसा बोलता है निश्चय नहीं होता क्या बोल रहे हैं जगत मिथ्या है इसका अधिष्ठान ब्रह्म है ऐसा करे अधिष्ठान ब्रह्म ऐसा आप निश्चय नहीं कर सकते संबद्ध न शक्य निश्चे तुम स्पष्ट हो चुका आपको है बाद में देखो तस्मात जन्मादिंग ना हनुमानोपन्यासार्थम ये जन्मादि है हनुमान का उपास है वो, वो, वो, वो, वो। उपन्यास नहीं है हनुमान का मतलब अनुमान के, के आधार पर इसको नहीं दिखा रहा है हनुमान के आधार पर नहीं दिखा रहा है लेकिन इसको भी याद रखो लेकिन वो श्रुति ही उपमान दृष्टांत दे रहा है यदा सुमी क्या लेकिन याद रखने क्या क्या श्रुति ज्ञान से हमको मालूम हुआ श्रुति क्या बोल रहा है देखो आप नहीं देखने पर भी मैं ही बोलता हूं सुनो घड़ा इसमें जैसा कार्य का अनुभाव है उसी प्रकार का कार्य भाव, भाव इधर है ऐसा बोल रहा है कब समझाते है समय समझने के बाद सत्यम ज्ञान वन है उसमें कार्य का संबंध भी नहीं है क्या समझ में आ रहा है नहीं देखो अध्यारो ब्रह्म को समझाते समय कार कार्यकारण संबंध को अध्यारोप करके समझाता है लेकिन ब्रह्म को समझने के बाद अपने आप अध्यारोप हट जाता है अपवाद हो जाता है ब्रह्म को आप जब तक ठीक नहीं समझते हैं तब तक कार कार्य का अनुभाव है जब ये एक बार समझ लिया कार कार्य का नहीं है एक ही वस्तु है वस्तु एक ही है कारण है कारण ही कारण है कुछ है ही नहीं कार्य ऐसा क्योंकि जिसको हमने कार्य बोला वो भी है समझेगा आपको अध्याय का स्थान मालूम हो गया ना ना अनुमास अनुमानोपन्यासार्थम कित वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम ये वेदांत वाक्य का प्रदर्शन कर रहा है स्पष्ट हो गया स्मॉल जी उदाहरण दिया। हाँ। वो सिर्फ ज सर्प का दिया है। कार्य कामें रज्जुसर्पको दियानस्तदातवाक्य बोलोत्रेलक्षित ब्रुवै अधीय भगवो ब्रमेतिपक्रम्य आह अथो वाईमा भूता जाता जीवन यशंतीजिज्ञास्व तब्रमेति तरणयवाक्य आनंदूता आनंद जीवन आनंद अन्यान्य एवं जातीय का वाक्या बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयाण उदाहर्तव्या अभी यहाँ पर संबंध को देखो भाषिकार संगति अच्छे तरह से रखकर बात करते हैं ओ बोला कौन सा वेदांत वाक्य है जन्मादि को संबंध भी रखना ब्रह्म को भी समझाना समझे इसरे यहां पर क्या है ओ किम पुनस्त वेदांत वाक्य सूत्रेक्ष वो किसको समझा रहा है कौन सा इस सूत्र में किस वेदांत वाक्य को की चर्चा कर रहे हैं कौन सा वाक्य है सब पूछा भृगुर्रम्हे थी है ना वारुणी मतलब वरुण का पुत्र भृगु है वैवारुणि। वारुणी ओ वर्णम पितर उपसारा वरुण के पास गया बोला बल है ना ओसूत्र से एक वाक्य को बता के बाद में सोच ऐसा छोड़ दिया। सोचो सातो इन भूता जाता जीवंती यशंती यहाँ पर भूतानी जो प्राणी ही है यहाँ पर है ना लेकिन वो जड़ जगत को भी अन्वय होता है वो कॉन्टेक्स्ट में प्राणि है वगैरह ना यूता जायते जहाँ से पैदा हो रहा है जन्म जातानी ये जाता जीवन स्थिति यदर अभिशंश की लयकाल में उदिनी लय हो जाता है तब्रमेती तद तद्विजिज्ञास्व इसकी चर्चा करो है ना मैं बीच में याद दिलाता रहता हूं उसको याद रखो जिज्ञास बारे में हम बहुत चर्चा किया क्या है जिज्ञासा करो जिज्ञास इच्छा इच्छा करो मतलब क्या है जी इच्छा करने का नहीं है इच्छा क्या है अवगति अवगति इच्छा है इसके लिए प्रमाण क्या है ज्ञान ज्ञान के बारे में चर्चा करो अवगति पालो याद आ रहा है ना है ना अभी भी जिज्ञास वैसा बोला वो भ्रगो बहुत बड़ा है इसलिए सूचना दे दिया ना बाद में बार बार जाता है तपस्या करता है थोड़ा कुछ समझा फिर बरा वो कुछ नहीं बोलता है अब देखो तब ब्रह्म ही जिज्ञास बोलता है वो अभी जाता है वो फिर एक बार सोचता है और एक कदम जाता है ऐसा जा जा कर कर जा कर आखिर में क्या मालूम हुआ उसको आनंद ही है ऐसा समझा ब्रह्म मतलब क्या है आनंद ही है उसका स्वरूप आनंद है देखो जी कहां से कहा जगत को अधिकार आया है वहां पर ब्रह्म के आयुक्त आनंद है यहां पर ऐसा सत्यम ज्ञानतम बोला उसी प्रकार वहां पर आनंद को बोला क्योंकि इसलिए भूतानी को प्राणियों को लिया है क्योंकि आनंद का अनुभव वही आता है ये आनंद यहां, आनंद नहीं नो नो नु आनंद स्वरूप ही है लेकिन हाँ पंचकोश में जो आता है वो आनंदमय है उसके ऊपर है ना ये है ना आनंद स्वरूप हो गया अभी देखो अभी हमने जो चर्चा किया फिर एक बार उसको रिविजिट कर क्या है आनंद से इसका संबंध क्या है कुछ भी नहीं है का संबंध कुछ भी ब्रह्म तक भी जाने की जरूरत नहीं है प्राग्ञ में ही मालूम हो जाता है <laughs> क्या <laughs> ब्रह्म तक जाने का जरूरत नहीं है प्राग्ञ में मालूम हो जाता विषय का संबंध कुछ भी नहीं है समझ आ रहा है तो स्वामी जी में जो आनंद अनुभव कर रहा है हाँ। वो अज्ञान वर्ष रहा है या किस वर्ष रहा है वो क्या कहा अनुभव कर रहा है क्या वो कहते है कहा अनुभव कर रहा, रहा है? है में है? में रहे जो अनुभव जिस प्रकार उसने अनुभव किया है सुशीष होया जो है ये उसकी अनुभूति का विषय रहा न सु में बाद में बोल रहा है ये में यह गलत है उस समय तो स्वरूप तो का ही हो गया ना स्वरूप से संबंध है उसमें अपने स्वरूप में था फिर क्या स्वरूप में था अच्छा वैसे जो स्वामी मन और बुद्धि जो तो है जैसे स्वप्नावस्था में इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं तो में मन बुद्धि में लीन हो जाता है पूरा पूरा बुद्धि भी सब कुछ सिर्फ आत्मे लीन हो जाती सिर्फ आत्मतत्व है आत्मतत्व आत्म है लेकिन वह नहीं जानता है वह अविद्या है, है। यह यह नहीं जानता है कि मैं आत्मतत्व में मैं में हूँ ऐसा नहीं जानता है नहीं वो। जानता यह अविद्या है उतना ही है लेकिन जो जिस आनंद का अनुभव करता है वो स्वरूप का ही है ना लेकिन स्वरूप का होने पर भी वो नहीं जानता है ना इसलिए उसको आनंदमय बोलता है आनंद भुक्त ऐसा भी बोला है समझा ना आ, ओ क्यों इसको दिखाता है स्वरूप नहीं है अभी स्वरूप पहुंचा है सिर्फ अभी देखो आनंद विषि से जगत से संबंध कुछ भी नहीं है यह प्राग्न के लेवल में ही मालूम हो रहा है सुषुप्ति में विषय संबंध है क्या जगत का तो भी सुख अत्यंत अत्यधिक सुख है ना विषय संबंध क्या है आर यू सीइंग द पॉइंट इसका मतलब क्या है ब्रह्म स्वरूप का जगत से संबंध बिल्कुल नहीं है है ना क्या जी घंटे घंटे पर फिर बोल बोल बोल को बोलकर बोलकर बोलकर अभी भ्रम को समझाया अभी कार्यकाल से कुछ नहीं ऐसा बोल रहे हैं जी <laughs> को मालूम मरा अभी अध्यारोपाद क्या है अरे वहां बिहार से जाने के लिए मैंने दिखाया जी इसलिए कुछ अच्छा समझाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं ओ कोई वाला था है ना ओ एक बार वो वाघ आ गया भाग आ गया ऐसे खिलाया भाग नहीं था वो लोग दंडा लेकर आ गया लेकिन वो ओ हंसते रहा मैंने मिस्त गया बाद में फैसला गाली दिया उसको दंडा उसको ही थोड़ा मारा चला गया दूसरी बार भाग आ गया तब चिल कोई नहीं आया ये कहानी बोला कहानी बोल बोलते क्या समझ में आ गया आपको ओ झूठ नहीं बोलना ऐसा समझ में आ गया इसी उसी प्रकार ब्रह्म को समझाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं ये कहानी बोल रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं हुआ उसको बोल रहे हैं आप प्रश्न स्प्रश् है <laughs> पूर्व बिल्कुल कहानी है गप्पा ऐसा नहीं है इसमें इसलिए अध्यारोप का आधार क्या है देखो ओ मूल में अध्यारोप क्या किया है भेद को अध्यारोप किया है जगत को रखकर जगत को देखने के बाद ही इसके सृष्टि तिथिल सब कुछ बात होती है नहीं जगत देखते समय अज्ञान्य लोगों को भेद बुद्धि है या नहीं है ना इसलिए भेद बुद्धि को स्वीकार किया इतना ही अध्यारोह है तो भगवान भी जगत बनाते हुए अध्यारोह कर रहे हैं हाँ भगवान कर रहे हैं। नहीं ऐसा पर नहीं, पर नहीं है ऐसा नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। शास्त्र ही करता है ये तो शास्त्र बता रहा है ना जब हम जगत का क्रिएशन हुआ जब भगवान ने किया हाँ। इन्हें तो तो शास्त्र ही अध्यारोप कर रहा है अध्यारोप मतलब तो क्या है भेद बुद्धि को स्वीकार कर रहा है भेद बुद्धि ही सच है ऐसा मई रखा हूँ शास्त्र भेद बुद्धि गलत है जानता है लेकिन भेद बुद्धि को स्वीकार करके सृष्टि स्थिति लय सब कुछ बोला है ना बोलते समय भी कैसा बोला है देखो झूठ नहीं बोला है कैसा बोल रहा है देखो वहां पर ये सब कुछ मैं करता हूं कैसा करते हो अने जीवन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्या करवाणी जीवात्मा रूप से प्रवेश करके मैं करता हूं ऐसा बोला है है ना है ना इसलिए जीवात्मा रूप में प्रवेश क्यों करना पड़ा थोड़ा बहुत, yeah, a... थोड़ा थोड़ा बोटो है ना जीवात्मा रूप में क्यों करना में प्रवेश करना पड़ा समझ आ रहा है देखो ब्रह्म में भेद बुद्धि नहीं है ब्रह्म में भेद नहीं है लेकिन जब तक भेद बुद्धि नहीं है तब तक खुद भेद सिद्ध नहीं होता है सिर्फ भेद बुद्धि जिसको है उसको स्वीकार करता है है ना अभी खुद किसने क्या सृष्टि ऐसा पूछा खुद व्यवहार संभाला खुद व्यवहार संभाला जीव ही ठीक है खुद व्यवहार संभाला कौन जीव ही संभाला लेकिन ब्रह्म के ऊपर डाला इस व्यवहार को शास्त्र ही डाला क्या सा क्या बोला ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म ही बोल रहा है बहुत सियाम प्रचार उसके बाद में ही डाला है ना अभी ये जो करना है सब कुछ वही कर रहा है वही ऐसा क्या ये जीव लेकिन उसके ऊपर मैं क्यों डाला देखो अभी वो मिस्त्री करने वाला मिस्त्री है लेकिन यजमान ही करता है सब बोलता है घर किसने बनाया तो यजमान के बारे में बोलता है क्या झूठ बोल रहे नहीं है झूठ नहीं है क्योंकि करने के आधार क्या है वो पैसा दिया सामर्थ्य दिया। इसलिए भेद बुद्धि रखा, इसलिए वो भेद सब कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है जीव में भेद बुद्धि रहने पर भी व्यवहार करने के लिए ताकत भगवान ही ईश्वरी देना है अच्छा प्रवृत्ति तो थी उसमें सामर्थ्य हाँ। तो प्रवृत्ति इसमें है लेकिन सामर्थ्य उसमें नहीं है जो सा, जिसका सामर्थ्य जिसका है उसको ही बोलता है कर्ता सामर्थ्य जिसका है उसको ही बोलता है करता चा? करता न रहने पर भी कर्ता बोलता है <laughs> नहीं इसलिए अध्यारोप बोल रहे हैं वहां पर जो बोला इसको क्यों बोला अनुप्रवेश करने के बाद अन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूपे व्याह करवाणी मतलब ब्रह्म बोल रहा है मैं ही कर रहा हूं मैं ही कर रहा मतलब क्या है शास्त्र ओ ब्रह्म के ऊपर अध्यारोप कर रहा है वही करता है समझ में आ रहा है अभी प्रश्न अध्यारोप क्यों करना पड़ा देखो अध्यारोप अभी आप और घर उसने किया ऐसा क्यों बोलना पड़ा यहां पर मतलब नहीं है कोई पूछा इसने बोला वहां पर क्या है ब्रह्म ही ऐसा नहीं बोला तब तो ब्रह्म का परिचय नहीं होगा देखो जीव में प्रवेश किया है ब्रह्मा सामर्थ्य दिया है सामर्थ्य देने के बाद वो जीव ब्रह्म से अनन्या हो गया अन्य का मतलब क्या है जीव ब्रह्म से अनन्या है लेकिन ब्रह्म जीव से अन्य है यही अनन्यत्व है इसलिए जीव ब्रह्म से अनन्य होने से उसके ऊपर डालना अनन्य किस अर्थ में शक्ति उसका ही है इसलिए यह अध्यार उसके ऊपर ही करना गलत नहीं है है ना इसलिए झूठ बोल रहा है ऐसा नहीं है खुद संभालने वाला यह है इसलिए वो कितना सावधानी से शास्त्र कर रहा है देखो एकदम ब्रह्म को बोला सदैव समा सदैव एकदम उसमें ही है ऐसा भी बोला बाद में ईश्वर को बोला क्या है ब्रह्म की शक्ति को ही थोड़ा अलग सा करके और ब्रह्म ब्रह्म शक्ति को चढ़ाकर उसको ईश्वर ऐसा नाम दिया बाद में जीव को ले क्या आया? जीव व्यक्ति में, में तीन चीजें फिर चीजों एक तो जीवात्मा हुआ एक आत्मा एक परमात्मा तीनों उसमें भी निवास करते हैं हाँ। जीवात्मा परमात्मा दोनों ही है एक नहीं जी एक नहीं कैसा है जी बाद में समझ तो समझने के बाद होता है अभी छोड़ो है ना परमात्मा सृष्टि करने वाला है जीव को भी सृष्टि किया है या अभी स्तर में है अब उसको लेकर मताओ स्पष्ट हो गया आपका इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट आपका मन में नहीं रहा तो उसे फायदा नहीं होगा अध्यारो मतलब क्या है जो नहीं है उसको बोलना आरोप करना क्या नहीं है ब्रह्म ने खुद संभाला ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें भेदभि नहीं है लेकिन संभालने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसका ही है सृष्टि करने के लिए कुछ भी व्यवहार करने के लिए अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम को ही बोलता है कुछ भी व्यवहार हो जीव में अभी सवाल है सब ना सबको है ना कर्तृत्व भोक्त से कर रहा है ना वो भी उसको स्वभाव जिसको स्वभाव बोला वो भी अविद्या संयुक्त अव्यक्ति है वहां पर मैं सब कुछ करता हूं सृष्टि करता हूं वो भी अविद्या संयुक्त संस्कार व्यक्ति है। स्पष्ट हो गया ये तो सिर्फ अपवाद में ही आएगा। नहीं जी बाद जो बचता है वो कुटस्थ है अपवाद होने के बाद जो बचता है वो कुटस्थ है।, उस, है, है है ना और हमेशा कुटस्थी है एक पॉइंट अभी बहुत सावधानी से सुनो मालूम होता है ब्रह्म अभी भी कुटस्थी है कैसा मालूम होता है देखो आप सुषुप्ति काल में कहा प्रवेश करते हैं कुटस्थ ब्रह्म में प्रवेश करते हैं इसलिए आपको भी कुटस्थत्व आ जाता है <laughs> समझ आ रहा है आपको इसका मतलब क्या है अभी ब्रह्मकूटस्थी है उसी में हम जा रहे हैं। तो, तो वाक्य ही आध्यारूप ए, आध्यारूप आध्यारूप आध्यारूप आध्यारूप है अध्यारोप है लोकान आता है तस्त आत्मराकाश संभुता आता है जो कुछ आता है व्यवहार ऐसा कुछ अध्यारोप है अध्यारोप मतलब झूठ बोल रहा ऐसा नहीं है झूठ क्या है भेद को स्वीकार करना झूठ है लेकिन वो जानबूझ करके झूठ है समझ कर करने से अध्यय है। जानबूझकर कर कर रहे है ना इसलिए उसको अध्यय आई थिंक यू है क्रम में बोल के मान में क्यम आनंद मन जाता है नो क्यों बोलो क्यों बोला याद रखो स्वरूप आनंद जगत का जगत् बिल्कुल नहीं है उसको लेकिन उसको आता शुरू करके ही वहां पर समझना पड़ा हमको है ना जाती स्वभाव स्वरूप कारण विषयाणी उदाहरतव्या कारण विषयाणी ओ है ना ये ओ कारण को भी बोलना आखिर में इसको दिखाता है कारण से संबंध नहीं कारण तुम भी नहीं ऐसा सिखाता है लेकिन हा कारण बोलता हैं वो हर एक श्रुति में आता है देखो तैर में ज्ञानं सत्यमत ब्रह्महा बोल दिया सोष्णुते सर्वान् सह आनंदी आ गया तस्मात्मा आकाश संभूता बोला ब्रह्म को झट से ब्रह्म को हटा दिया आत्म को बोल दिया समझ रहा है ऐसा देखो सत्य अनंत सब कुछ बाहर दिखना, दिख पड़ता है लेकिन ज्ञान ही है। समझ रहा है या नहीं? ओ आत्मा बोलते ज्ञान को बोलते ही आप बाहर ढूंढ नहीं सकते इसमें इसमें ही आना है खींच कर इधर लेकर रखता है बाहर मत देखो इधर देखो ऐसा इसलिए आत्माका सूचि हो गया आप इतरे में लिया क्या है ओ नान्य किंचन विषत वहाँ पर कुछ नहीं था तब में सर्वोकार सृजा थी तदेक्षता देखा बान सृजता है ना और ओ, क्या और भी अलग है हाँ अच्छा अप्राणो शमना शुभ्र ये तस्मा जाए थे प्राणा क्या जी हरेक प्रश्न क्या है स्पष्ट है अप्राणो शुभ्र दूसरा मंत्र क्या है ये तस्मा जाए थे प्राणाम सर्व इंद्रिया कल आपने प्रश्न पूछा ना क्या वहां ये सब कुछ उसमें है ऐसा रखना नहीं, कुछ नहीं है ऐसा एक, एक ऐसा कुछ नहीं ऐसा समझ लिया है बाद में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न उठता ही नहीं है लेकिन जब तक प्रश्न उठता है तब तक उसमें ही है ऐसा बोलना ही पड़ेगा आपको क्योंकि कार कार्य कारण संबंध है मैं जिसको कार्य जान रहा समझ रहा हूं वो वही है ऐसा रखो कार्य ऐसा है ही नहीं लेकिन कार्य ऐसा मैंने इसको जाना जब बोला तो जाना ही तो ये कारण है मतलब क्या है इधर ही है इसके बीच में ही है है ना अच्छा अभी हो गया ना देखो दूसरा सूत्र हो गया ये लास्ट तो है एवं उदाहर्तव्या हो गया ना वो बोला ना। कारण विषयाणी उदाहर्तव्या मैंने तीन दृष्टान दिया ना हां दिया। जगत्शन बोलो सर्वज्ञं सर्वज्ञं ब्रह्म ब्रह्म सर्वज्ञं ब्रह्म इति ब्रह्मि सूचित किया सूचित किया ओ सर्वज्ञं ब्रह्म को सूचित किया जगत कारण तो प्रदर्शनी ना है ना कारण ऐसा बोलकर ऊपर समझाया, उसको ही दृढ़ उसको और दृढ़ करने के लिए अभी तीसरा सूत्र आ रहा है ठीक है शास्त्रोन शास्त्रोन शास्त्र योनि होने से ऐसा है है ना यहां पर क्या है दो वर्णक बोलता है वर्णक मतलब सेक्शन ऐसा रखो ये क्या है पहला अर्थ दो अर्थ क्या है शास्त्र का योनि ब्रह्म है शास्त्र मतलब क्या है वेद वेद का योनि ब्रह्म है मतलब क्या ब्रह्म से ही शास्त्र आ गया शास्त्र से के शास्त्र के शास्त्र की योनि है शास्त्र की योनि है यह अर्थ दूसरा क्या है ब्रह्म को समझने के लिए शास्त्र ही योनि है मतलब प्रमाण है शास्त्र के द्वारा ही आप ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं ब्रह्म को समझ सकते है ना अभी दोनों अर्थ हम चाहते हैं हम दोनों अर्थ चाहते हैं ब्रह्म वो सर्वज्ञ है हा? ब्रह्म को समझने के लिए वो वो भी सर्वज्ञ शास्त्र को ही हम स्वीकार करना पड़ेगा और कुछ और किसी प्रकार से नहीं होता दोनों है पैलवर्ण को देखो महत ऋग्वेदादे शास्त्र अनेक अनेक विद्यास्थनोपृत प्रदीपवत् सर्वार्थ सर्वार्थ ब्रह्मा ब्रह्मा शास्त्रस्य द्योतिकोनि ब्रह्म नि ईदृश्य शास्त्र से ऋग्दादूात अ संभवस्थ देखो वेद का वर्णन कर रहा है वो बहुत बड़े रुग्वेध है रुग्वेध रुग्वेध है, है, है, है सामवेद वो इसको ही शास्त्र बोलता है ये शास्त्र कैसा है अनेक विद्यास्थान उपब्रमित अलग अलग, अलग अलग अलग विद्यास्थानों को स्थानों से ये उपभ्रमित होता है शास्त्र मतलब ओ, उसका अर्थ को प्रकट करने के लिए सब कुछ हम चाहते हैं इसलिए इनसे ही विस्तारित हुआ है वेद शास्त्र क्या है वो अलग अलग विद्यास्थानों से उपभ्रमण हुआ है मतलब अस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशदीकृत क्या है ना प्रदीप सर्वार्थ सर्वाद्योतिहा जैसा प्रकाश सारे वस्तुओं को प्रकाशित करता है प्रकट करता है उसी प्रकार है सर्वज्ञ कल्पस्या सर्वज्ञ रूप वाला है सर्वज्ञ रूप वाला है योन ही कारण ब्रह्म ऐसे शास्त्र का योनि मतलब कारण ब्रह्म है देखो अनेक विद्यास्थान क्या है आ, वो अध्ययन करते समय किस प्रकार अध्ययन करना सब कुछ है शिक्षा आख्यालम साम संतान शिक्षा अध्याय शिक्षा एक शास्त्र है करीब एक साल उसको पढ़ना है है ना वहां पर उसमें क्या है वो वेद में जो वर्ण आता है अलग अलग वर्ना, लेटर्स ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला मात्रा जहां खींचता है मात्रा बलम जोर से बोलता है बलम साम राग से बोलता है संतान बीच में न छोड़कर बोलता है है ना वर्ण मतलब अक्षर हो गया स्वर मतलब उदाता अनुदाता स्वरिता सब कुछ आता है देखो युष भो विश्व छंदोमृत बभूव सो मेधया स्ण है ना ये स्वर है हरेक अक्षर के लिए स्पष्ट स्वर है ये क्या है वो इसमें दिखाया को? नी तीन है स रे ने स है ना? अभी वो परचय क्या है नमो अ झेाच य उदात्ता ये स्वरिता यह अनुदाता स्वरिता बीच वाला नीचे जाने वाला अनुदाता ऊपर जाने वाला स्वरित है उदात्त है अभी जब जाता है तब ऐसा और थोड़ा ऊपर रेखे जाता है नमो अठा चनिष्ठा है नमो अच्छा है नर्ण स्वर हर एक अक्ष को कितना खींच रहा है क्या अहम अस्मित प्रथम जाारुता पूर्वंदे वेभ्यो मृत स ना भाई इतना ही खींच रहा है ऐसा नियम है उसको दृष्टांत से भी बोलता है ये ब्र जैसा जितना करता है कुआ जितना करता है वो का जिदा करता है ऐसा बोलता है।, है ना आजकल तो रिकॉर्ड कर लिया रिकॉर्ड करके कंपेयर किया दुख की बात है उत्तर भारत में पूरा पूरा राष्ट्र हो गया कोई एक भी नहीं बोलने वाला एक भी नहीं तो कम से कम याद रखो क्या हो रहा है क्या करना हम कैसा जीवन करना है बनारस पर भी शायद ये कोई नहीं, कोई नहीं विद्वान शायद जानने वाले रहते हैं लेकिन कोई नहीं बोलता अभी तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं देखो एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं तो बनारस में तो... है है तो तो है है का ध्यान करा तो इसमें बोला ना वो बड़े बड़े लोग लोग लोग शायद कुछ रहते हैं बहुत कम है। में आम लोग कोई नहीं बोलता इतना ही है लेकिन बल मतलब जोर से बल बत्सवरे संगीत में भी ऐसा आता सी ऐसा बोलता है बल से बोला सामा, में राग से बोलता है ना वो उसमें सप्तस्वर भी है यहां पर मैंने तीन बोला वहां पर सप्तस्वर है संतान मतलब वो नहीं बीच में नहीं रुक रहा दो प्रकार के संतार है यहाँ पर जब जब समाज पद करता है उसको बीच में जगह नहीं देकर बोलना ये भी है एक एक अनुभाग को ऐसा बोलना पड़ता है विश्वाम से बीच में नहीं रुकना है न इसलिए ये सब कुछ शिक्षा शास्त्र है वर्ण का उच्चार जो है देखो अभी वो दक्षिण में बोलता है उत्तर में क गाना तो गलत है ठीक नहीं है वो यो गा बोलते हैं है, है। ये ठीक है ऐसा बहुत कुछ है शिक्षा शास्त्र एक है शिक्षा कल्प मतलब यज्ञों को कैसा करना है सब कुछ कल्प सूत्र ऐसा कुछ बहुत बोलता है व्याकरण याद रखो संस्कृत में शायद छ या नौ व्याकरण है न उसमें बहुत कंपटीशन है लेकिन पाणी व्याकरण जीत लिया <laughs> व्याकरण और निरुक्त मतलब आ, वेद में आने वाले जो पद वगैरह है उसको डिक्शनरी जैसा है निरुक्त छंद छंद मतलब अलग अलग मीटर है अनुष्टुप छंद गायत्री छंद पंक्ति छंद ऐसा बहुत कुछ है है ना छंद छंद आओ... शास्त्र है।, है ना बाद में ज्योतिषा ज्योतिषा मतलब वो... उसमें कब लाभ मिलता है ऐसा बोलता है ना ज्योति वो नहीं है अस्ट्रोल नहीं है एस्ट्रोनॉमी है एक प्रकार से क्योंकि ठीक है अष्टानी है पर क्या है वो कर्म किस समय में होना है वो फिक्स करने के लिए है काल निर्णय काल निर्णय के लिए काल निर्णय के लिए है इसके ऊपर ज्योतिष बोलता है बात अलग है बात अलग नहीं नहीं है ना लेकिन वहां पर काल निर्णय के लिए है काल वेद के के हैं ये कल्प एक बार मतलब यज्ञ करने का कैसा है ये सब कुछ है तीन मतलब उसको कैसा तैयार करना ये बहुत कुछ होता है है ना बाद में पुराण है धर्मशास्त्र है अभी ये है यह सब कुछ इसमें आता है है ना इनसे उपभ्रमित है शास्त्र मतलब वेद उपभ्रमण मतलब क्या है मैग्निफिकेशन अभी देखा बहुत छोटा वाला स्पष्ट दिखता है विध ऑल डिटेल उसी प्रकार वेद में अर्थ को ठीक अर्थ को निकालने के लिए क्या क्या है मैग्निफिकेशन ये सब कुछ प्रोसेस है ना अंदाज आ रहा है नहीं ठीक है इसलिए अंदाज आ रहा है हा? इसलिए वहां पर पुराण में क्या होता है देखो बहुत मुश्किल है समझना आप देख रहे हो इतना मुश्किल है? है ना लेकिन तो सब लोग समझना ही है आम लोगों को जो नहीं समझ सकता है कैसा करना चाहिए वो ही ज्यादा है ऐसा देखा तो वेदांत को बोला तो कि कितने लोग आते हैं है ना लेकिन आम लोगों को भी समझाना कैसा समझाना ये बड़ा बड़ा शास्त्र बोलते रहकर सुनेगा इस वो इसलिए वो कहानी ऐसा करके बोलता है सब कुछ तत्व ही है लेकिन कहानी के द्वारा जो बोलता है आम लोगों को भी समझ में आता है आम लोगों को एक बार ऐसा हुआ वो पलन जी की पत्नी एक बार कही ओ, ओ सब्जी लेने के लिए गई है ऐजन देखो, देखो, ठीक देखो ऐसा कुछ बोला है उन्होंने माँ देखो ऐसा नहीं दे रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ आप नहीं जान सकते उसको इतना देखो ठीक है देखो ऐसा डाल डालने के बाद माँ धर्म क्या है ऐसा धर्म को समझाने के लिए मुझे बोला स्वामी जी पांच मिनट बोला मैं कुछ नहीं जानता था इतना अच्छा सिखाया है ना मुझे ये बहुत पढ़े लिखे हुए लोग है ना क्या कितना घमंड है क्या सोचता है लेकिन आम लोग को जितना मालूम है धर्म के बारे में उतना मालूम नहीं है उनको है ना इसलिए इसको क्यों बोला मैंने एक शास्त्र को उपभ्रमण करके सबको समझाता है पुराण द्वारा आप समझाते हो क्या और कुछ बोल रहा है ऐसा नहीं है पुराण में सब कुछ समझ में आता है लेकिन एक प्रकार से कहानी जैसा होता है बट यूलो अंडरस्टैंड उपभ्रमण का मालूम हो गया ना आपको है ना इसलिए प्रदीपत सर्वाद को सारे विषयों के समझने के लिए दीप जैसा है सर्वदिकल्प से शास्त्र में क्या क्या है क्या क्या है देखो एक प्रसंग को बोलता हूं मुझे एक बार कहीं वैष्णवघट ओ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है बार भारती जैसा बीआरसी जैसा वहां पर मेडिकल सेक्शन है चार सेक्शन है चार मुझे लेके चला गया एक एक दिन एक एक डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करना मैं क्या जानता हूँ ये मेडिकल ना? कुछ नहीं जानता है ना लेकिन वो शंकर भाष्य का तो थोड़ा परिचय है वो कुछ ना कुछ बोलता है बोलते ही इसके आधार पर प्रश्न पूछता हूं क्या दर शेखन टू द रूट है ना दर शेखन टू द रूट्स एक दृष्टांत बोलता हूं सुनाओ प्राण है प्राण को रेस्पिरेशन बोलता है चार रेस्पिरेशन को बोलता है है ना क्या है सांस लेना सांस छोड़ना सांस को पकड़ के रखना पूरा कुंभ का रेचका है ना बाद में हजम होता है ना ये है। लेकिन शास्त्र तीन बताता है, चार पांच बताता है पांच वाला क्या है उदाहरण है बाद में इसके बारे में चर्चा करते रहा करते रहा आ, हा हा हा आप जो कह रहे हो वो ठीक है आ, आ, आ, आ, ऐसा बोल रहा है हा ठीक है और इसको ऐड करना है ये ठीक है उदाहरण में क्या होता है ओ सुषुप्ति को लेके जाने वाला ऐसा है है ना मैं इसलिए पूछा सुषुप्ती कैसे आता है पूछा यहां पर इतना वाक्य है सुषुप्ती कैसे है वहां पर डिप्लूशन ऑक्सीजन होता है है ना देखो जी इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन आपको प्राण को रखा है डिक्रीज़ को भी रखना ही है है ये ठीक है। देखो है ना बाद में वो इसमें प्राण के लिए आहार क्या है मन के लिए आहार क्या है कर्म इंद्रियों के लिए आहार क्या है केंद्रीय जो बताया है वो शास्त्र में पुराना काल में है काल से उसको नोबेल प्राइज ले लेता है है ना बाद में इंद्रियों को क्या है बुद्धि को क्या है प्राण को क्या है अलग अलग करके अभी भी नहीं ठीक नहीं समझाया अभी भी मैं क्यों बोल रहा प मतलब, मतलब, से मतलब लिटरली इट इस नॉट एन एक्सग्रेशन इट इज नॉट ए हईपर योनि कारण से मतलब इस इसे शास्त्र का योनि है मतलब कारण है है ना नीदृश् शास्त्र से शास्त्रस्या, संभवोस्ती। शास्त्र का विशेषण क्या दे रहे देखो इस प्रकार का शास्त्र का क्या चार ये है उसमें चारे न से ही आना है नहीं तो नहीं आ सकता इसको देखो अभी वो वेद में वेद को अपरुषयी बोलता है अपरुषय मतलब क्या है पौरुष मतलब क्या है पौरुष मतलब वो मतलब लोग बुद्धि को उपयोग करके ऐसा ऐसा सोचने ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा सोचकर बाद में कुछ ना कुछ बोलता है है ना और लिखता है वो पौरुषे होता है यहां पर जो कुछ पौरुषे है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता ही है मैं वो कुर्द गोडल के बारे में बोला हूं एटलीस्ट रिमेंबर द नेम है ना कॉन्ट्रडिक आता ही है बिकॉज कारण क्या है एक एक uh, सबसे क्षम को लेता है कुछ ना कुछ लेता है लेकिन सबसे वो कनेक्टेड है लेकिन कनेक्शन नहीं जाता इसको इंडिपेंडेंट ट्रीट करता है इंडिपेंडेंट ट्रीट करते ही गलत होता है समझ आ रहा है ना दि इज द सेम फॉल्ट इवन इन एलोपैथी दे ट्रीट एवरी ट्रबल इंडिपेंडेंटली समझोगे ना इसलिए वो कॉन्ट्रेडिक्शन आने के लिए कारण क्या होगा हो गया पूरा नहीं देख पाया एक एक अंक को ही देखते हैं है ना पूरा नहीं देख पाया इसलिए गलत होता है इसलिए गलत नहीं होना तो कौन कर सकता है कैसा हो सकता है <coughs> है ना ये कैसा हो सकता है देखो कैसा हो सकता है ये सब कुछ का कारण एक ही होना है बिकॉज सृष्टि में कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है सृष्टि में देखो ये इतना हो रहा है क्या कॉन्ट्रेडिक्शन है ये चक्कर कैसा चल रहा है संसार चक्र है ना इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसका मतलब ही क्या है वो सब में कारण एक ही होना है साइंटिस्ट में इसमें विश्वास रखते हैं इसलिए उसको ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं इसलिए वो क्या बोलता है सबसे पहले क्या था कुछ ना कुछ था वो बिग बैंग हो गया वो क्या है ऐसा बोलता है सिर्फ वो भी स्वीकार करते हैं और सबका कारण एक ही है इसको स्वीकार करो है ना ही तभी कॉन्ट्री रहेंगे बाद में देखो ये ये जो एक है कारण वही से आ रहे है, आ रहे इसलिए उसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है और नित्त भी है भी है मैं उपाधान तो के बारे में बोला अभी निमित्त के बारे में देखो वो सब कुछ जानने वाला है नहीं जानता है तो ऐसा ये एक पैटर्न में नहीं रख सकता है? क्योंकि ये सब कुछ कैसा जानता है पूजा वही है ना इसलिए जानता है वही है इसलिए जानता है इसलिए क्या है वो ये एकदम कॉन्ट्रोडिक्शन कुछ भी नहीं है ऐसा जो है वो किससे आ सकता है सर्वज्ञ से ही आ सकता है और भगवान ही है है ना अभी और एक इसी संदर्भ में थोड़ा कुछ बोल देता हूं सुना अभी क्या है दूसरा हम लोगों को अभी अभी मालूम हो रहा है ऐसे विश्ववेद में स्पष्ट लिखा है मैं इसको दृष्टांत देते रहा मैं आठ दस दे सकता हूं है ना लेकिन ये छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं शार्क द्वीप है भाष्यकार लिखते हैं शाख द्वीप में क्या है? कौन जानता है बोलता है सप्त तो है सब तो द्वीप क्या, क्या है ये द्वीप उत्तर में क्रोनच है, है। अंटार्कटिका शाक द्वीप है क्योंकि कोई नहीं जानता था इसको है ना ओ 1911 में मालूम हो गया 2000 नेक्स्ट ईयर को एक साल होता है। उसके पहले कोई नहीं जानता था उसको बारे बहुत छोटा दृष्टांत दे रहा हूं ऐसा दृष्टांत बहुत है इसलिए इसका मतलब क्या हो गया ओ जो मानो कोई नहीं जान रहा है ये सब विचार उसमें है है ना इसलिए वो सर्वज्ञ ईश्वर से ही आ रहा है ये स्पष्ट हो रहा है है ना बोलो यद्य विस्तरा शास्त्र यस्मा विशेषा संभवती व्याकरणादाण्याम अधिकतर विज्ञान प्रसिद्ध लोके कि वक्त अनेक शाखा भेदिभिन्न से मनुष्यवर्णश्रद्रविभागे ऋग्वेदाद्याख्य सर्वनाक्रयतन लीला न्याय पुषन कस्मात् महतो महत्भूता संभव अस्त निश्वसित में यदुेद इदीश्रुते महत्भूत निर्देशमचल